नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो महात्मा सुभाष चंद्र मुंशी और आ, के ऊपर है, जो बातें मैं कहूँगा उनमें से अधिकतर बातें आपको गूगल करने में मिल जाएंगी, पर ये किस सेंस में ये थोड़ी नई बातें हैं कि आम मीडिया में ये बात आज तक नहीं आई, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो सारी चीजें आपको कुछ इनफॉरमेशन पॉइंट्स ऑफ इनफॉरमेशन और कुछ दुरात्मा बंधी और दुरात्मा जवाहरलाल गांधी के बारे में कि उनके भाटमा सुभाष चंद्र बोस से किस प्रकार से उनके संबंध बिगड़ गए थे और अन्य बातें तो जो कांग्रेस ने तूरात्मा गांधी ने ये जो विचार रखा था कि चरखा दुमाने से, भजन गाने से और अनशन करने से अंग्रेज़ डर के भाग जाएंगे, आजादी मिल जाएगी। इस बात को भारत के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज जब मीडिया कहती है कि उस समय मोहन भाई बहुत उस समय आम आदमी मोहन भाई को महात्मा मानता था, वो � कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहन भाई को एक बकवास आदमी समझते थे कि ये बेवकूफ आदमी है बकवास आदमी है और उसका मैं आपको सबूत देता हूँ कि 1938 में जब इलेक्शन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे तो जवाहरलाल नेहरू क मोहनबai ने भी उनके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं मोहनबai ने अपने चांसेस शीतारमाया पत्ताभी को खड़ा रखा और मोहनबai ने ये पब्लिक स्टेटमेंट इश्यू किया था कि मेरे चांसेस शीतारमाया पत्ताभी की हार को मैं अपनी हार मानूंगा यानी जो कि पब्लिसिटी थी जो भी उन्होंने ली थी पूरी उन्होंन पत्रिकाएँ छपवाने का खर्चा, ऑलिग्रेडियो में भी सिर्फ मोहन भाई के चर्चे और सितारा माया पत्ता भी की बात आती थी, सुभाष चंद्र बोस की आती ही नहीं थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो वोटिंग हुई तो 80 प्रतिशत से ज़्यादा वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के क्यों क्योंकि कायर करता मोहन भाई का बकवास सुनते उठता कह रहे थे वो देख रहे थे कि इससे कोई आशा भी नहीं मिलने वाली कोई अंग्रेज है वो हम सामाई की स्पीड से चटखा बुमाइंगे तो भाग जाएंगे कोई अंग्रेज इस बात को मान लेने वाला डरने नहीं वाला और अधिकतर नागरिक और अंग्रेज काम करने पर तासुभाषं ウスバコモンテペイ、スリー、スパシャンロポスキーと。バスルビッティミエキスパシャンロポスチュナウジンケイ、オッド・ラッマガンディチュナウ、ヤ・ド・ラッマガンディがチャンチャーチュラウのャマウハギャ。バーギエビヘキウスマイケコブレスカリファータマネ、カミスバコリマラッマガンディキバーサチュアウォー、ド・ラッマガンディコセン、パイメディア、ブリッシュパイメディア。ウングレステウォー、タイムセンディア、オッジャーパーボ、パサディテテ इनकी बात छापो, इनका फोटो छापो, इनको मान्ता का बार-बार लोगों की मान्ता नांदी, मान्ता नांदी ताकि लोगों के दिमाग में ये बुज़र्ज़े की मान्ता है, ताकि इनकी जो बकवास है, लोग चरखा घुमाते रहें, लोग भजन काते रहें और अंग्रेज़ आराम से शासन कर सकें, ये उनकी नीति थी। उसके बाद स रिजाइन करना पड़ा कांग्रेस के प्रेसिडेंटी बोर्स से मेरे माने में थोड़ी बहुत उन्होंने जल्दबाजी कर दिया गलती कर दी थी उस समय इन क्यों रिजाइन करना पड़ा तो कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता प्रजाते साथ थे लेकिन कांग्रेस के जो ऊपरी नेता थे उनमें से इन सरदार वल्लभभाई पटेल को छोटे अधिकतर दरदार � गोविंद वाल्मिक ये सब अमरीशों से मिले हुए हैं लेकिन सत्तार्थ वाल्मिक पटेल ये थोड़े बहुत जोटी देशभावना रखते हैं और इन सब लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का जीना हराम कर दिया मतलब कि सुभाष चंद्र बोस कभी मीटिंग बुलाएंगे वो मीटिंग में ही नहीं आएंगे तो कांग्रेस के कंस्टिट्यूशन में इस उस समय वो प्रेसिडेंट ने थोड़ी डिसीजन दिया लेकिन वर्किंग कमेटी जब तक कैंपरू नहीं करती तब तक उसपे अमल नहीं हो सकता प्रेसिडेंट वो ट्रेजरर है वो उसको ले फंडिंग नहीं देता उन सारे कामों के लिए तो इन सुवार्ष सेंट्रल बोर्ड ने जो प्रस्ताव रखे थे वो अच्छे प्रस्ताव थे कि हमें राइट टू बियर コロナの時期は、コロ m の時期は、コロナの時期は、コロナの時期は、コロナの時期は、コロナの時期は、コロナのは、は、コののは、は、は、ののは、のは、は み、so, so so, てが、見つかる間に。と、ABR に、みてが、コロミニオパタコ、ソバシャンロポス、アメイクフェス、アマメニアパティ、アウトシータロ、ジャワールド、ガーシー、オリトコネ、プラシャル、キューラー、ソバシャンロポス、オリトコネ、プラシャル、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ミンテ、コングレス、アシブティシャ0カレーザー、オールド、ウォーティアダ。 जवाहरलाल गांधी, दुर्गामा गांधी आपकी जो गैंडे उसको 20 प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया वो आदमी काम कर रहा है और यानी वो बोलते हैं कि डिप्टेटर हो तो राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर डाल देते कांग्रेस के संगठन के अंदर पर वो भी उन्हें डाली नहीं थी अंत में सुभाष चंद्र बोस थोड़े उत अफगानिस्तान के रूट से वो रूस आके रूस में जाके उन्होंने स्टालिन को कन्विंस स्ट मिलने की कोशिश की और फिर वो जर्मनी गए वहाँ हिटलर से मिले फिर जापान गए और वहाँ फिर उन्होंने आजादी पहुंच कर ली थी और भारत को जो आजादी मिली है वो दुरात्मक आंदोलनों को उसमें हजार रुपए में दो पैसे का भी अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उस समय उसे रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, विद्रोह की शुरुआत की, और तुरंत उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत की सेना विद्रोह करेगी, तो उस विद्रोह को दबाने मे� ब्रिटेन उस समय पूरी तरह टूट चुका था तृतीय विश्व युद्ध के कारण दो-तीन सैनिक, दो-तीन लाख सैनिक दबाने के उसकी इमारत नहीं पची थी और एक दूसरा भी वही था कि भारत की सेना यदि विद्रोह करती है और रूस यदि उसे हथियार पहुंचाना शुरू करता है तो तीन लाख या तीस लाख कोरिया भी मर जा� तो ये अंग्रेजों ने देखा कि आप भारत की सेना विद्रोह कर रहे हैं इसलिए हमें जाना पड़ेगा इसलिए वो माने अपने चमचे जवाहरलाल काजी का के हाथ में शासन की बातों को दे दीं। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहन भाई अच्छे आदमी थे और बस ये एक जवाहरलाल काजी कमीना था। जवाहरलाल काजी को अंग्रेज का आम करिया क जब फैसला लेने की बारी आई कांग्रेस को कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन बने, तो उस समय कांग्रेस की 25 राज्यस्तर की इकायती 25 या 26 पूरे राज्यस्तरों की इकायती, तो वहाँ पे वोटिंग हुई और वहाँ से डेलीगेट आए और वो जो इकायों में जो वोटिंग हुई तो उसमें एक मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर को छ जहाँ पे कुछ ये गोविंद वाला गो पंच जैसे चमचे थे मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा प्रदेश but 25 में से एक प्रदेश को छोड़के बाकी 24 के 24 लोगों ने बोला कि सत्ता वाला भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा बनाना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल गांधी एकदम निकम्मा आदमी हैं उसको प्रधानमंत्री क्य कि जवाहरलाल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि जवाहरलाल गांधी एकदम अंग्रेजों की हामहाम मिलाने वाले थे। जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल इतने दत्तारकिशन के आदमी नहीं थे। मतलब थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उनमें देशभाव ना थी। तो बोहन भाई ने सरदार वल्लभभाई पटेल को बोला कि भाई, आ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 कि फेवर करने वाला था। तो उस सरकार वाले पटेल भाई ने ये सोचा होगा कि फिलहाल दौरात्मक नार्थी की बात मान लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन बाद में फिर उनका उनके अवसान हो गया और बाद में उन्हें पीएम बनने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ भी हमें देखने चाहिए कि जवाहरलाल नेहर�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 राजामंदी से ही पैसा देते थे। जो ये चार उद्योगपति मोहनबाई जो पैसा देते थे, उनके ट्रांसपोर्ट सारी एक्टिविटी चलाने के लिए वो अंबरज वाइस लोग तो पूछ पूछ के देते थे। इसलिए मोहनबाई को पता था कि यदि उन्होंने ऐसा कोई भी काम किया जो अंबरज लोगों को बुरा लगेगा, तो वो ऐसा काम कर तो � क्यों अफरात करते थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से 10 बुनाने सौ बुनाने ज़्यादा पापुलर थे पूरे देश में नहीं कांग्रेस के अंदर नहीं कांग्रेस से कार्य करता हमने भी सुभाष चंद्र बोस की इतनी अच्छी हिम्मत थी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये आदमी सब कुछ ये तो लड़ने गया है जंगलों में घुमा उसके � तो और जबकि मोहन भाइया क्या किया? उस समय में अनकंडीशन नहीं था, लेकिन जेल जे, जे जे में मोहन भाई को या जवारलाल दासी को रखा था, रखा जाता था उसमें पंखा होता था, एकदम साफ सुथरा कमरा होता था, अच्छे से अच्छा खाना मिलता था, यहाँ तक कि जवारलाल दासी को जेल के अंदर प्रेस किए हुए कपड़े मिलते थे, उस स パーフェクトの場合は、パーフェクの場合は、パーフェクトの場合は、パーフェクトの場合 u パーフェクトの場 k は、パーフェクの場合は、パーフェクトに場合は、パーフェクトの場は、パーフェクトの場合は、パーの場合ーフェクトーパクののパパクのクのの 16 अगस्त 2011 के दिन भारत सरकार ने अन्ना को क्यों जेल में बंद किया था ताकि अन्ना की पब्लिसिटी हो। यदि उनको रोकना ही था तो जिस तरह से 5 जून के दिन लाठीचार्ज किया उससे सीधा लाठीचार्ज नहीं करते और पंडाल को आग लगा देते करना ही होता था। पर अन्ना को पब्लिसिटी देनी थी, पब्लिक के अंदर दुरात्मा गाड़ी और जवाला गाड़ी और इन सबको जेल में इसलिए बंद करते थे ताकि पब्लिक में उनकी इमेज और बढ़े। जबकि सुबह शंकर पोजर रुकते सही बम में तो बाकायदा गोलियां चलाई जाएं। अब सुबह शंकर पोजर की रुक्ति तो हुई नहीं थी। 1940s में हो तो अब पूरा उसमें आ रहा है कि उस समय उस दि� 1960年の committee が1954年の最初に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この1月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この12月に、この カフェのようなのを食べていときに、私たちは何をしているかを見ていは何をしてるかを見ているときに、私たちは何をしるかを見てに、私た a は何をしているか t 見たちしかときに、はに、は何をしているかを見ているときに、私たちは何をしているかを見てに、してはかかたとていかはた और जो अमरेश थे वो नेहरू को ब्लैकमेल भी करते थे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उमेश वासुवासन रघुवर को भारत भेज देंगे उमेश वासुवासन रघुवर भारत आएंगे तो तुम पीएम को तो क्या चपरासी करने के भी लायक नहीं हो उमेश वासुवासन रघुवर पीएम बनेंगे तुम्हारे आप में कुछ नहीं आएगा तो अंग्रेजों ने जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ वारंट निकाला था, वो जवाहरलाल नेहरू ने कैंसल नहीं किया, जवाहरलाल गांधी ने। यहाँ तक कि जो भारतीय सैनिकों ने आजाद हिंद फौज में काम किया, अंग्रेजों ने उन सबको डिसऑनरेबल डिस्चार्ज दिया था, यानी पेंशन पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। जवाहरलाल जिना कमीना आदमी था पर एक पॉइंट में देखो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ़ यू से देखो तो वो नेहरू से कम कमीना था कि आज़ादी हिंद पहुँच के सारे सैनिकों को जिना ने पाकिस्तान की सेना में वापस नौकरी भी दे दी और जो अपाय अपायी जो रुके थे नौकरी नहीं कर सकते थे इंजर थे उनको � और पेंशन भी नहीं दिया यहाँ तक कि जो मर गए थे या तो जिनके हालतों कट गए थे उनको भी उसने पेंशन नहीं दिया वो देवी इंदिरा माने 1972 में शुरू किया देवी इंदिरा माने 1972 में आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे जितने भी रिपोर्ट मिले सारे सैनिकों को डिस्टर्बनेंस पर डिस्चार्ज का, का ह 1991年、1991年、100th 年。 जो भी कोई कोई महाशव की डेट थी 1991 में या 1992 में किससे मुझे याद नहीं है उस समय सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया Google करोगे आपको मिलेगा सुभाष भारताय करो सुभाष चंद्र बोस भारत रत्न तो तारीख और वो सब आएगा तो उसमें जब एवोर्ड दिया जाता है तो अक्सर लिखा जाता है कि व्यक्ति जीवि� और वो स्किप भी कर सकते हैं और पोस्टमास्टर ये भी लिख सकते हैं कि प्रिज़ुम्ड डैड प्रिज़ुम्ड डैड यानि हम मानते चल रहे हैं कि ये जीवित है या ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति जीवित है या नहीं हमें पता नहीं लेकिन उस समय व्हार्सीमारा ने जो भी प्रधानमंत्री थे बर्माशी क्या थी कि कि उन्हो सुभाष चंद्र बोस के जो रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव्स उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि 1940 से इसको मरे नहीं थे, तो ये डेट निकालो। तो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, अंग्रेज़ तो चाहते थे कि ये भारत रत्ना कैंसल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के ने न्यायाधीशों ने ये स्टैंडिंग लिया कि � पूरा government order उन्हें ने cancelled किया, तो भारत रत्ना जो सुभाष चंत्रभोस को 1991 में मिला था कैंसल वो cancelled हो बारत रत्ना मिला ही नहीं था, भारत रत्ना मिलना चाहिए, भारत रत्ना मिलेगा यह आइसना वो government order लिकला था, तो उस government order पे, सुभाष चंत्रभोस के relatives ने यह objection लिया कि यह बनने की अनेक साल से लापता है तो प्रेसिडेंट लिख सकते हैं या तो मैं लोगों का ये इतना साफ साफ लिख दिया जाए कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिंदा है हमें पता नहीं है हम इस व्यक्ति को बारात रत्ना दे रहे हैं वो भी एक ऑप्शन है लेकिन वो ऑप्शन जानबूझकर प्रधानमंत्री ने नहीं लिया उन्होंने � और गवर्नमेंट ऑर्डर को कायम रखें लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो गवर्नमेंट ऑर्डर पूरा का पूरा कैंसल कर दिया यानी वो भारत रत्न का भी कैंसल हो गया हिंदुस्तान में ये पहला केस है कि पद्मश्री पद्मभूषण या भारत रत्न किसी को दिया गया हो और कैंसल हुआ भारत रत्न कैंसल होने का ये पहला और आ और भारत के प्रधानमंत्री जो भी पूरी इलिट है, उसका प्रवाया देख सकते हो कि वो आदमी समाचार में पहुंचते हैं कितनी उनको तारीफ करने से कितना घबराते हैं कि भाई हमरे जो को बुरा लग जाएगा तो वो हमरे जो नहीं चाहते कि हमरे जो को बुरा लगे। अब हमारे मेरी मेरी इसमें क्या मांग है और जो मैं आपको सपो raoulmatha.com/301.htm और इसका हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा raoulmatha.com/301.h.htm h for hindi मैं फिर से रिपीट करता हूँ raoulmatha.com/301.htm तो इसके चैप्टर 12 चैप्टर 12 में 12.3 12. Some symbolic demands. So the SYMBOLIC DEMANDER 12.16。12. और अंग्रेजों ने आ, वो इसलिए अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल गांधी पे दबाव डाला कि इसको आप राष्ट्रपति बनाओ और जवाहरलाल गांधी को भी ये राष्ट्रपति बनाना पड़ा। तो महात्मा सुब्रह्मण्यम पोस्ट से related जो demand है, वो ये है कि राष्ट्रपिता का title जो मुरादमा गांधी को दिया है, वो cancel हो और महात्मा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता का टाइटल मिले। ये एक पहली मांग है। दूसरा कि जितने भी सरकारी प्रिमाइसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट वॉर, वहाँ पर कहीं भी युवराज मांडली, जवाहरलाल नारायण, राजेंद्र प्रसाद, मोहित वल्लभ पंन, इनका कहीं फोटो और पोर्ट्रेट क्या बोलती नह और करंसी जो चल रही है वो चले दो पर नई करंसी नोट में कहीं भी मातमा गांधी का फोटो नहीं होना चाहिए उसपर पिक्चर होना चाहिए मातमा सुभाष चंद्र बोस मातमा भगत सिंह मातमा चंद्रशेखर आजाद मातमा सचिन प्रणव सानिया इनकी तस्वीर होनी चाहिए और जो भी कोई पुस्तक में यदि मातमा गांधी शब्द होगा व्यक्ति पर उस पुस्तक को किसी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में नहीं रखा जाएगा और गवर्नमेंट उस पुस्तक के किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं लेगी यानी किसी भी पुस्तक में पुरानी पुस्तक हो तो बले हो पर नई पुस्तक उस दिन के बाद छपती है जिसमें महात्मा गांधी शब्द हुआ तो वो उस पुस्तक को गवर्नमेंट सब्सिडी किसी भी प्र इसी तरह से रवींद्रनाथ 타고 र के सारे स्टैच्यू पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं भी सरकारी प्रीमिसेस में नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों को रवींद्रनाथ 타고 र से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो भले वो रवींद्रनाथ 타고 र की तस्वीर जहाँ लगा नहीं वो लगा है वो लगाए, पर पश्चिम बंगाल के पहाड़ किसी भी गवर्नमेंट प्री अब दूसरी भी एक जो बैंड है वो कि जो डिमांड है मांग है कि भारत की सेना के फरेंद्वार पे तो भी जो भी कैंटोनमेंट होता है उसका जो गेट होता है वहाँ महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होगी। आज भी भारत की सेना के अंदर सुभाष चंद्र बोस को क्रिमिनल लिस्ट में रखा गया है यानी कि कोई भी सैनिक दीवार पे या अपनी जेब में भी यदि महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखता है तो उसे सजा हो सकती है। इतना शायद enforce नहीं होता होगा, शायद जेब में रख के घूमते होंगे तो शायद enforce नहीं करते होंगे, पर अभी भी उनके list में तो है कि criminal घोषित किया है, सेना ने उसे criminal घोषित किया है, अमरावती सेना ने उसे criminal � और हरे सैनिक एस्टेब्लिशमेंट में माध्यम सुपरसंदर्भों की कस्बी रखना वो एक मेरी मांग है। अब जब मेरी मांग में बोलता हूँ तो ये नहीं आता कि मेरी मांगें यानी मांगें ही चाहिए। मैं इन पॉइंट्स पे पब्लिक ओपिनियन गैडरिंग पीएम के वेबसाइट पे शुरू होना चाहिए। ये मेरी पॉलिटिकल मांग मेरी है। पॉल वो इतना ही कहता है कि व्यक्ति अपनी मांग affidavit पीएम के रजिस्ट्रेशन पर अपने सफेद का बीस रुपया प्रति पेज चार देते हैं और जिस व्यक्ति को वो मांग स्वीकार है जो आप स्वीकार है वो तीन रुपया देकर अपनी हाना दर्ज करा सकता है एसएमएस के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या तो कुछ पटवारी की कचरी में जाकर क्योंकि उन्होंने एक सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और पूछा तब कामयाब भी रहे कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है सेना ना कि चढ़खा ना कि भजन गाना ना कि अनशन में उतरना ना रेलिया निकालना ना नारेबाजी करना ना पोस्टर लेके घूमना सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है हथिय ये बात वो भारत के ऐसे नागरिक तक पहुंचाना चाहते थे और कुछ हद तक सफल भी हुए इसके बाद paid media ने फिर से दूसरा रिवाज प्रोपागंडा किया कि नहीं भाई आजादी हामे चरखे घुमाने से मिली है नारेबाजारे से मिली है रैलियों में घूमने से मिली है हथियार का कोई योगदान नहीं था सेना का कोई योगदान नहीं था ウィリアス、サマーズ、ウィリアス、サマーズ、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、ウィリアス、だィリアス、ウィリア और उनको बहुत पैसा मिलता है ये सब झूठ लिखने के लिए और वो झूठ पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं और एग्जाम में लिखवाया जाता है लड़कों के पास तो वो उनके दिमाग में प्रिंट हो जाता है एक तरफ मीडिया जितना खराब है उससे ज़्यादा खराब भारत ताप पाठ्य पुस्तक लिखने का उद्योग है तो उसमें � तो एक सही विचार भारत के लोगों के मन में आएगा कि वे सेना वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे महत्व की वस्तु होती है तो भारत का आम नागरिक सेना पॉइंट ऑफ यू से सोचना शुरू करेगा तो भारत की सेना मजबूत होती जाएगी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां खुलेगी लोग हथियार रखन アラキアンナグリッドポチネンジャイアンーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンテあーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンあィーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンあィーンティーンティーンティーンティーンティーン महात्मा सुभाष चंद्र बोस की तारीफ नहीं करेंगे तो उन्हें उनको डर है कि अमेरिका से उनके कंपनी के बिजनेस रिलेशन खराब हो जाएंगे तो अमेरिका और ब्रिटेन आज भी ये नहीं चाहता भी भारत के आम नागरिक तो सेना के बारे में जो सच्ची जानकारियां हैं सेना का जो महत्व है उसके बारे में जानकारी �